सिर के ऊपर होते बाल सिर के ऊपर होते बाल हाथ के ऊपर होती खाल हाथ के ऊपर होती खाल मुंह के ऊपर होती नाक मुंह के ऊपर होती नाक पेड़ के ऊपर पत्ते होते पेड़ के ऊपर पत्ते होते तने के ऊपर होती छाल तने के ऊपर होती छाल सिर के ऊपर होते बाल सिर के ऊपर होते बाल बच्चों तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है हां हां तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है अच्छा भाई सिर पर हाथ फिराओ तो हां सिर पर हाथ फिराओ अब बताओ क्या है तुम्हारे सिर के ऊपर हां सिर के ऊपर बाल हैं कहां है बाल सिर के ऊपर अच्छा अब यह बताओ तुम किस चीज के ऊपर बैठे हो बोलो बोलो किस चीज के ऊपर बैठे हो तुम अच्छा भाई अपने मास्टर जी को बताना कि तुम किस चीज के ऊपर बैठे हो भाई हमारे घर में एक पेड़ है तुमने भी पेड़ देखे होंगे बताओ तो पेड़ के ऊपर क्या होता है पेड़ के ऊपर पत्ते होते हैं टहनियां होती हैं कहां होते हैं पत्ते? पत्ते पेड़ के ऊपर होते हैं. फूल कहां लगे होते हैं? फूल भी पेड़ पौधों के ऊपर खिलते हैं. फल भी पेड़ पौधों के ऊपर ही लगते हैं. पेड़ के ऊपर चिडिया भी चह चाहाती है. बंदर भी पेड़ों के ऊपर ऊपर घूमते हैं par de cor U par deò Pu par deò Pu par de co Pu par de cor Pu par de cor Per perpa xria jaque U de co o pare de cor Camre quixo que mihi sonda ho par deò o par de cor Ja que ho pareu hoèca रूपर देखों रूंपर देखों रूपर देखों रूपर देखों रूर देखों रूपर देखों देखो, देखो, देखो। भै एक बंदर था वो कमरे की छट के ऊपर रहता था एक बार क्या हुआ बंदर चट से गिर पड़ा लगरे जाए बंदरो लगे और फ से गास के ऊ जमीन के ऊपर गिरता तो बंदर को चोट लगती घास के ऊपर गिरा तो चोट ही नहीं लगी कुछ दूर चबूतरे के ऊपर एक कौआ बैठा था बंदर को ऊपर से गिरता देख वो शोर मचाने लगा कांव कांव बंदर को कौवे के ऊपर बड़ा गुस्सा आया चिल्लाकर पूछा खों खों खों खों ओ कौवे ऊपर से तुम मैं गिरा तू शोर क्यों मचाता है है ना भाई कौवा बोला कांव कांव जा जा छत के ऊपर जाकर बैठ मैं शोर मचाऊं या चुप रहूं तुझे क्या बस भाई बंदर खों-खों करता कौवे की ऊपर छपटा कौवा फुर से उड़ गया कौवे ने क्या किया फुर से उड़ गया बंदर धड़ाम से चबूतरे के ऊपर गिर पड़ा चबूतरे का कोना उसके सिर के ऊपर लगा बंदर दर्द से चिल्लाया हाय हाय मर गया मैं मर गया वहीं पर बच्चों एक पेड़ था पेड़ के ऊपर बैठी थी एक चिड़िया पेड़ पर कौन बैठी थी एक चिड़िया बंदर को चबूतरे के ऊपर गिरा देखकर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 बंदर ने च �ggटीया की बात सुनी तो दात किट किटा था. पेढ के ऊपर चड़ने लगा. बंदर को पेढ के ऊपर चड़ता देखकर, चिडेढ फर्र से उड़ी और ऊपर की डाली पर जा बैठी. चिडेढ को और ऊपर जाता देखकर, बंदर फिर ऊपर लपका चिड़िया को पकड़ने के लिए उसने एक हाथ ऊपर बढ़ाया चिड़िया फिर ऊपर उड़ी और ऊपर की डाली पर जा बैठी बंदर और ऊपर गया चिड़िया भी और ऊपर जा बैठी होते-होते बंदर पेड़ के काफी ऊपर जा पहुंचा हां यह देखकर चिड़िया ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई भाई यह बताओ आकाश कहां होता है हां हां बताओ आकाश कहां होता है आकाश होता है धरती से बहुत ऊपर पेडों से भी बहुत उपर हाँ हम सब से भी बहुत उपर होता है और उपर आकाश में उर्ती चिडिया बंदर को चिडाने लगी बंदर मामा ma Mà... बंदर बोला नहीं नहीं और ऊपर आया तो गिर पडूंगा तब तक कौवा भी ऊपर उड़ता उड़ता वहां आ गया था बोला तुम कैसे गिर पड़ोगे हम तो तुमसे भी ऊपर हैं हम तो नहीं गिरे हम तो पेड़ से भी ऊपर हैं घर से भी इतने ऊपर हैं अरे डरते क्यों हो छलांग लगाओ ना हां हां लगाओ ना ऊपर आओ बस भाई बंदर कौवे की बातों में आ गया क्या हुआ बंदर कौवे की बातों में आ गया और पूरा जोर लगाकर वो फिर ऊपर की ओर उछला मगर बच्चों तुम ही बताओ क्या बंदर चिड़िया और कौवे की तरह ऊपर उड़ सकता है नहीं ना हां वो नहीं उड़ सकता बस जैसे ही बंदर ऊपर उछला मोटी डाली उसके हाथ से छूट गई बंदर थम से नीचे गिरा पहले तो वो मोटी डाली के ऊपर गिरा हां और फिर पतली डाली के ऊपर पतली डाली बंदर का बोझ ही नहीं संभाल सकी और टूट गई और घास पर आ गिरा बंदर इस बार बंदर बहुत ऊपर से गिरा था सो उसको चोट भी लगी वो चुपचाप छत के ऊपर जाकर सो गया चिड़िया फिर पेड़ के ऊपर आ बैठी और गाने लगी बंदर मामा ऊपर आओ ऊपर से फिर नीचे जाओ माँ ऊपर आओ ऊपर से फिर नीचे जाओ